บุ <Book> two. <74. S 1> ๊กทูเจ็ดสิบสี่จดหมายจดขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างบินติการนารคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ क्या आप मेरे बाल काट सकते हैं? क्या आप मेरे बाल काट सकती हैं? यहाँ है सन करन प ा ए ना ख र ा ब बहुत छोटे मत कीजिएगा। बहुत छोटे मत कीजिएगा। सन एक मिनट ना ख़राब। थोड़े और छोटे कर दीजिए। थोड़े और छोटे कर दीजिए। ช่วยลางรูปให้ได้ไหมครับ क्या आप तस्वीर निकाल सकते हैं क्या आप तस्वीर निकाल सकते हैं รูปอยู่ในซีดีครับ तस्वीरें सीडी में हैं तस्वीरें स ी ड में ह ैรูปอยู่ในกล้องครับ तस्वीरें कैमरे में हैं तस्वीरें कैमरे में हैं। चुंय सौंप नालिका है डाइ में क्या आप घड़ी ठीक कर सकते हैं क्या आप घड़ी ठीक कर सकते हैं क्राचोक टैग कांच टूट गया है कांच टूट गया है बैटरी मोड बैटरी खाली है। बैटरी खाली है। चूहेरी सूअर तो नहीं है दाए मैं क्या? क्या आप क म ी ज को स्तरी कर सकते हैं? क्या आप क म ी ज को स्तरी कर सकती हैं? चूहे साक गंगे तो नहीं है दाए मैं क्या? क्या आप पतलून स ा फ कर सकते हैं? क्या आप पतलून साफ कर सकते हैं? चुंय सौंम रोंग थाव कूँ नी है डाई मैं क्लब? क्या आप जूते ठीक कर सकते हैं? क्या आप जूते ठीक कर सकते हैं? खो तौ बुली नॉई डाई मैं क्लब? क्या आप मुझे सुलगाने के लिए कुछ दे सकते हैं? क्या आप मुझे सुलगाने के लिए कुछ दे सकती है। कुन मी माइकी या फाइ चैक माइक्रैप। क्या आपके पास दिया सलाई या सिगरेट लाइटर है? क्या आपके पास दिया सलाई या सिगरेट लाइटर है? कुन मी थी कियाबुरी माइक्रैप। क्या आपके पास राख दानी है? क्या आपके पास राख दानी है? คุณสูบซิการ์ไหมครับ क्या आप सिगार पीते हैं? क्या आप सिगार पीते हैं คุณสูบบุหรี่ไหมครับ क्या आप सिगरेट पीते हैं क्या आप सिगरेट प ी त ค हैं คุณสูบ่ไปหไหมครับ क्या आप पाइप पीते हैं क्या आप प บบุหรี่ไ